श्री भक्ति भक्तिरतामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित इसमें हम प्रथम अध्याय में है प्रथम विभाग की प्रथम लहरी प्रथम विभाग पूर्व विभाग उसकी प्रथम लहरी उसका प्रथम अध्याय शुद्ध भक्ति के लक्षण थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा किस तरह घुमाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ठीक है तो शुद्ध भक्ति के लक्षण में रूप गोस्वामी छह लक्षण से शुरू करते हैं ये भक्ति को सबसे पहले व्याख्या कर दिया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्माद अनावृतम आनुकूल्य नृष्णानुशील भक्ति उत्तम तो प्रथम हमारे सत्र में इस पूरे श्लोक की व्याख्या ली थी हमने और वो भक्ति जिसका वर्णन हुआ न्यायाभिल श्लोक से वो तीन स्तर में होती है साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति और इस भक्ति के लक्षण ये अध्ययन है लोगों को बता रहे हैं ये भक्ति के छह लक्षण है क्लेशी शुभदा मोक्ष लघुता क्लित सुदुर्लभा विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी दो लक्षण उद्भुत होते हैं साधना भक्ति के स्तर पर ही और दो लक्षण उसमें मिल जाते हैं एड हो जाते हैं भावभक्ति के स्तर पर अर्थात भावभक्ति में चार लक्षण होते हैं और जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है प्रेम प्रयोजन तो छे और छह लक्षण शुद्ध भक्ति कन्याभिराशि दर्शन के प्रकट हो जाते छह लक्षणों को एक एक करके रूपये विस्तार में इसके प्रमाण के साथ वर्णन कर रहे हैं उसमें से क्लेश्वनी हमने देख लिया क्लेश तो उसको हमने देखा कुछ सत्र पहले और कल हम शुभ तत्व शुभदा ये भक्ति शुभदाह है शुभ देने वाली है कुछ, सब कुछ सबको शुभ देने वाली है इस वस्तु के ऊपर चर्चा कर रहे थे क्लिशा, क्लिशा होने में हमने जैसा कि क्लेश का कारण पाप के फल होता है और पाप कार्य से पाप फल आते हैं और तो पाप कार्य पाप कार्य करते हैं लोग पाप की इच्छा कर, होने से और वो पाप की इच्छा का नाम बीज है वो बीज के कारण पाप की इच्छा होती है पाप के बीज और पाप की इच्छा है, की है। और वो पाप की इच्छा होती है अविद्या के कारण अज्ञान के कारण तो भक्ति करने से गुरु को प्रमाण दे रहे हैं कि ये सभी पाप बीज और अविद्या तीनों को भक्ति हटा देती है इसलिए पूर्ण रूप से केवल क्लेशर को जो नष्ट कर सकती है वो भक्ति ही है प्रायश्चित इत्यादि जो कार्य है पाप के फल नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप करने की पद्धति है उससे पाप के फल भी नष्ट हो जाते हैं और पाप की इच्छा भी नष्ट हो जाती है किन्तु अविद्या बनी रहती है क्योंकि वास्तविक स्थिति में नहीं होते हैं भगवान के सेवक की तरह इसलिए पुनः पाप की इच्छा होने का चांस है और उसके पास की इच्छा होती है तो वो पुनः क्लेश होने पड़ते हैं जबकि भक्ति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो हमको अविद्या से छुड़ा देती है और भगवान के शुद्ध भक्त की तरह वहां पे स्थित कर देती है जो हमारी वास्तविक स्थिति है इसलिए भक्ति ही पूर्ण तरह से क्लेश हो सकती है और कोई पद्धति नहीं ये गुरु गोस्वामी ने स्थापित किया फिर शुभ शुभ देना सबको शुभदा है भक्ति कैसे इस विषय में कलम हम चर्चा कर रहे थे तो शुभ अलग अलग, अलग शुभ के शुभ ये जब हम कहते हैं तो उसके अलग अलग घटक है जैसे एक है कि दूसरों का ना करना शुभ दस मतलब दूसरों का कल्याण करना शुभानी प्रेरणा सर्व जगता मनोरक्त दूसरों का भला करना पूरे जगत का भला करना कल्याण करना और जगत को आकर्षित करना ये एक लक्षण है। दूसरा इसका घटक है सद्गुण प्राप्त करना शुभ हुआ मतलब सद्गुण यदि प्राप्त किए तो कह सकते हैं शुभ प्राप्त हुआ और तीसरा है सुख सुख प्राप्त करना इस प्रकार के सब लक्षण दिए गए हैं शुभत्व के मनुष्यों के द्वारा तो कल हमने इस विषय में देखा कि कृष्णा भवनाधिक के अलावा और कोई भी पद्धति जगत का कल्याण नहीं कर सकती जगत का कल्याण करने के लिए दो प्रकार का कल्याण होता है जगत का एक होता है भौतिक कल्याण और एक होता है आध्यात्मिक कल्याण भौतिक कल्याण मतलब तीनों गुणों से संबंधित इस शरीर से संबंधित वो कल्याण भौतिक कल्याण है जैसे किसी की सेहत ठीक करना किसी को खाना देना समाज में कुआ खुदवाना इत्यादि जो सब कार्य है वो भौतिक रूप से कल्याण करने वाले कार्य है और दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं आध्यात्मिक रूप से कल्याण करने वाले मतलब जन्म मृत्यु आदि से छुड़ाने वाले दो प्रकार के कल्याण कार्य होते हैं तो भौतिक कल्याण कार्य और आध्यात्मिक कल्याण कार्य भौतिक कल्याण कार्य के शास्त्र के अनुसार वो कल्याण करने का प्रयास और शास्त्र की चिंता नहीं करके कल्याण करने का प्रयास अपने हिसाब से भौतिक रूप से लोगों का लाभ कराने का प्रयास एक तो विषय में हमने कल देखा कि जो शास्त्र के अनुसार भौतिक कल्याण करने की बात है तो वर्णाश्रम वर्णाश्रम विधि को पुनर्स्थापित करके उसके अंतर्गत सब दिया है कैसे भोगों खाना खिलाना है कैसे को तो प्यास कैसे प्यासों को पानी पिलाना है कैसे शिक्षण प्रदान करना है इत्यादि सब कुछ अः में है यह भौतिक कल्याण कार्य जो तो शास्त्र के अनुसार भगवान का आदेश शास्त्र शास्त्र के अनुसार ये भौतिक कल्याण कार्य है दूसरा है भौतिक कल्याण कार्य तो शास्त्र के अनुसार नहीं है अपने हिसाब से तो आजकल के जगत में जो चल रहा है वो सब कल्याण कार्य इसके विषय में हमने चर्चा की कि कैसे वो कल्याण कार्य नहीं है वो सत्यानाश करने का कार्य है। वो भौतिक रूप से भी सत्यानाश कर देता है क्योंकि वो लोग सोच से कम इसको खाना दे रहे हैं है, इसका लाभ कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो उसको उसके पाप और बढ़ा करके आगे जाकर के वो और ज्यादा दुख में पड़ेगा क्लेशों को बढ़ा देते हैं वास्तव में दिखता है कि घटा लेकिन वास्तव में क्लेशों को बढ़ा देते हैं इसलिए वो तो बहुत खतरनाक कल्याण कार्य तो भक्तों को हमेशा समझना चाहिए वो नास्तिक लोगों का कल्याण कार्य लेकिन ये दोनों भौतिक कल्याण कार्य वास्तव में जीव का कल्याण नहीं कर सकते है क्योंकि शास्त्र के अनुमोदित भी जो भौतिक कल्याण कार्य है उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति स्वर्ग लोग जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा मुक्ति प्राप्त कर सकता है चलो मुक्ति तो का जो आध्यात्मिक कार्य हो भौतिक काली कल्याणकारी ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग जा सकते हैं लेकिन स्वर्ग लोग जात के वापस इतना है चेतन स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मत्य लोकम विशंति एवं त्रय धरम अनु प्रबन्ना काम काम धनते तो उपर जाता है नीचा उपर जाता है नीचा आता है इसके अलावा क्योंकि भौतिक जगत में है तो उसको तीन प्रकार के ताप और चार प्रकार कष्ट तो होते ही रहते हैं कार्य कार्य आध्यात्मिक आधिभौत तो वो क्लेशों से मुक्त नहीं हुआ इस तरह। तो इस तरह से वो कल्याण कार्य कोई वास्तविक कल्याण कार्य नहीं है क्योंकि वो ऐसा है कि अभी कुछ समस्या हुई तो उसको समाधान कर दिया लेकिन वापस वही समस्या होने वाली है फूक मारने की तरह फोड़ा हो गया तो बहुत दर्द कर रहा है तो फूक मारती तो थोड़ी देर छ इसलिए और भी वास्तविक कल्याण कार्य नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार का भौतिक कल्याण कार्य वास्तविक कल्याण कार्य नहीं हो सकता है इसलिए शुभ देने वाला नहीं हो सकता है वास्तविक शुभ नहीं देता है घर के, के बाहर शुभ लाभ सोचते भौतिक शुभ ही शुभ है लेकिन वो वास्तविक शुभ नहीं क्यों वास्तविक शुभ है क्योंकि वो जो सुख देता है वो सुख यहाँ तो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो सुख दुख बढ़ाने वाला होता है बहुत सारा यदि वो शास्त्र के अनुसार है तो भी वो दुख पर नष्ट करने वाला नहीं होता है तो सुख थोड़ा बढ़ाएगा लेकिन उसके बाद तो दुख आएगा ही छुड़ाता नहीं है तो इसलिए वो वास्तविक कल्याणकारी जो अभी और जो कल्याणकारियां आध्यात्मिक कल्याणकारी है उसमें दो प्रकार हैं। एक है निराकार निर्विशेष में लीन होना यह आध्यात्मिक दर्शन वाले लोग जब कल्याण कार्य करते हैं तो वो मुक्ति दिला सकता है वहां तक लेकिन वो भी वास्तविक कल्याण कार्य नहीं है क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के बाद ब्रह्म में लीन होने के बाद भी क्योंकि जीव अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित नहीं है इसलिए वहां से भी वो इच्छा करके वापस आता है और वापस सब अलग अलग प्रकार के गलत कार्य मतलब भौतिक कार्यों में लगता है तो उपाध बार बार कहते हैं कि तो पे भी और भी और अपने प्रवचनों में में ऐसे ब्रह्म लीन होने वाले सन्यासी लोग हैं जो सन्यास ले लेते हैं और उसके थोड़े समय बाद क्योंकि वहां पे वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है ब्रह्मानंद में संतुष्ट नहीं होते इसलिए कुछ क्रिया ढूंढते हैं लेकिन क्योंकि उनको भौतिक क्रिया ही पता है आध्यात्मिक क्रिया का पता ही नहीं है उसको स्वीकार ही नहीं करते है इसलिए वापस भौतिक क्रियाओं में पढ़ते हैं हॉस्पिटल खुलवाते हैं स्कूल खुलवाते हैं ऐसे भौतिक कार्यों में पढ़ते हैं यदि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है तो मिथ्या कार्यों में क्यों पढ़ रहे हो ये प्रश्न उठता है तो इसलिए वो भी वास्तविक पूर्ण शुभ नहीं देता है लेकिन जो भक्ति है वो जीव को अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित कर देती है वो जीव को भगवान की सेवा में स्थित कर देती है और इस तरह से पूर्ण रूप से वो जीव एक बार स्थित हो गया तो वो पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है और उसका यह आनंद हमेशा बढ़ता रहता है आनंद अम्बुधि वर्धनम इसलिए उसको पीछे मुड़ के देखने की बात ही नहीं इसलिए ये जो कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना वो सर्वोच्च कल्याण कार्य है बाकी सब कल्याण कार्य इसमें निहित हो गए क्योंकि ये सबसे उत्कृष्ट जो फल है वो प्रदान करता है सबको इसके अलावा व्यावहारिक रूप से न तो भौतिक कल्याण कार्य और न तो मुक्ति प्रदान वाले कल्याण कार्य सबको कल्याण दे सकते हैं अभी तक हमने चर्चा किया कि कल्याण फल के हिसाब से कौन सा कल्याण कार्य श्रेष्ठ है लेकिन व्यावहारिक रूप से भी भक्ति ही एकमात्र कल्याण कार्य है जो सब तक पहुंच सकता है यदि सबको खाना खिलाने जाते हैं तो संभव नहीं है बहुत सारे पक्षी पशु चीटी कीट पतंग सब है सबको कहाँ खिला पाएंगे हम तो मनुष्य को भी नहीं खिला पाते हैं तो वो संभव नहीं है भौतिक धरातल पे जो कल्याण कार्य है और जहां तक कर्म की बात है तो स्वर्ग लोग लेकर के जाता है धार्मिक भौतिक कल्याण कार्य तो वो भी कितने लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं बहुत लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं उसकी सामग्री जुटाना इत्यादि सब बहुत बड़ा काम है और उसके लिए व्यक्ति को पुण्यशाली होना आवश्यक है और उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा होना आवश्यक है शास्त्रों में श्रद्धा होना आवश्यक है पुण्यशाली व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा रख पाते हैं तो इसलिए वो कल्याण कार्य भी सब तक नहीं पहुंच पाता है मनुष्य के अंतर्गत भी पशु और उन सबकी तो बात ही छोड़ो जो मोक्ष का कल्याण कार्य है ज्ञान योग से ब्रह्म में लीन होने वाला वो कल्याण भी केवल मनुष्य तक ही सीमित है और वो भी कैसे मनुष्य जो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं जो भौतिक चीजों को छोड़ सकते हैं जो सन्यास ले सकते हैं ऐसे लोगों के लिए ज्ञान योग है और जहां तक अष्टांग योग की बात है तो उसमें भी उसी प्रकार से है पहले जंगल जाओ बाकी सब उसके बाद ष्टांग योग की बात आती है तो पतंजलि योग सूत्र में आता है यम नियम जो है वो एब्सोल्यूट है मतलब जो ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य एक यम में आता है तो सामान्य रूप से जो ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं तो वो दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी और नैष्टि के ब्रह्मचारी ग्रहस्थ ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ आश्रम के नियमों के अंतर्गत यौन क्रिया में लगते हैं संतान उत्पत्ति हो तो वो ब्रह्मचारी ही गिने जाते उसके अलावा में नहीं लगते हैं। लेकिन जो अष्टांग योग पद्धति है, उसमें ये है, उसमें ये कार्य में लगना ही नहीं है इसलिए होना संभव ही नहीं है इसमें तो सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा उसके बाद तो ये अष्टांग योग शुरू होगा क्रिया योग से तो इसलिए ये भी सब लोगों के लिए संभव नहीं है बहुत कुछ विरले लोग हैं जो इसको पालन कर पाते हैं तो इसलिए ये भी सब लोगों को कल्याण प्रदान नहीं कर सकता है जबकि भक्ति जो है वो हरेक वर्ण हरेक आश्रम और वर्णाश्रम के बाहर भी जो भी लोग हैं सब लोग तक भक्ति पहुंचती है जो जितना उसको ग्रहण कर पाता है उतना ग्रहण कर सकता है पशुओं तक भी पहुँचती है पशु भी प्रसाद खा सकते हैं हरि नाम सुन सकते हैं तो उन तक भी पहुंचती है और ये सबसे बलशाली है इसलिए किसी भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति है वहां से उसको उठा सकती है इसलिए भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा बलशाली भी है और सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंच भी सकती है सबसे ज्यादा जीवों के पास पहुंचती है ये भक्ति इसलिए जो भक्ति है वो फल देने में भी श्रेष्ठ है उसके बल में भी सबसे श्रेष्ठ है और सब लोग सबसे ज्यादा लोगों के पास सबसे ज्यादा जीवों के पास पहुंच सकती है इसलिए इससे अच्छा शुभ देने वाली और कोई पद्धति नहीं है इसलिए ये शुभदा है सर्वश्रेष्ठ शुभदा हमने फिर देखा सद सदगुण ये दूसरा भाग है शुभ होने का इस सद्गुण प्राप्त करना तो ये भी कल हमने देखा कि कैसे यस्ति भक्तिर्भवत्य किंचना सर्वे गुणेश तुरा हराव हराव भक्त कु महान गुणा मनोरथे न सती धावतो बही जो भग, भगवान के भक्त हैं, उनमें सब देवों के गुण सम्मिलित हो जाते हैं और जो अभक्त हैं, उनमें कहा देवी गुण प्राप्त होने वाले हैं तो इस विषय में हमने काफी चर्चा की कैसे आजकल के जो लोग हैं जो अभक्त हैं उनमें कोई सदगुण प्राप्त नहीं होता है भले ही वो कितने भी विद्वान हो या कितने भी दानी हो लेकिन उनमें सदगुण प्राप्त नहीं होते वे सब दुराचार करते हैं चार नियमों को भंग करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं तो सदगुण उनमें प्राप्त नहीं होते यदि कभी कभी सदगुण प्राप्त हो भी जाए तो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं वो अस्थायी है और यदि सदगुण प्राप्त होते भी हैं अवक्तों में तो वो सदगुण दुर्गुण की तरफ ही लेकर के जाने वाले हैं क्योंकि अंततोगत्वा वो भौतिक स्तर पे ही रहते हैं उनके कार्य सब भौतिक स्तर पे ही रहते हैं जैसे ज्ञान का सदगुण यदि किसी में है तो भगवान को नकारने में उसको उपयोग करता है या खुद भगवान बनने में उपयोग करता है मतलब अपना नुकसान कर रहा है जैसे एक एक व्यक्ति है नित्यानंद अपने आपको परम हम कहता है हम उसको परम मूढ़ कहते हैं तो नित्यानंद परम मूढ़ साउथ इंडिया में था उसकी मैनेजमेंट स्किल्स जबरदस्त है अभी उसने अपना एक देश बना लिया है पूरा कैलाश करके एक जगह पे जमीन ली और ऐसी सिस्टम बनाई कि अभी वो देश बन गया छीन ली जमीन और देश बना दिया अपना और वो वहां पर हिंदू नियमों को लेकर के आ रहा है जिसको भी हिंदू नियम पालन करने मेरे यहाँ पे आकर के रहो तो वो सब बहुत ही सही कर रहा है एक तरह से काफी हद तक वर्णाश्रम के इनलाइन होगा वो देश लेकिन वो देश का जो भगवान है वो कैलाश स्वयं नित्यानंद परमहंसा परमूढ़ा भगवान वो होगा भारत की सरकार वो भारत से भाग गया उसको ढूंढ रही है लेकिन अभी तो उसने अपना देश बना लिया तो बहुत ही उसके पास हुनर है सही हुनर है यदि सही जगह पे लगाया होता तो उसका कल्याण होता लेकिन उसने स्वयं को भगवान बनाने के लिए उसको लगाया तो उसका होगा सत्यानाश तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग हुनर होते हैं वो हम भगवान की सेवा में लगाएं, ये महत्वपूर्ण है और तभी वो सदगुण होते हैं अन्यथा उनको दुर्गुण की तरह लिया जाता है क्यों दुर्गुण की तरह लिया जाता है क्योंकि उसका परिणाम होगा हमारा दुख बढ़ जाएगा भौतिक जगत में हमारी जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी ज्यादा समय भौतिक जगत में रह करके दुख भोगने पड़ेंगे इसलिए वो हो गया दुर्गुण देखने में लग सकता है सदगुण इसलिए कलम हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमको समझना चाहिए कि हम यदि कोई हमारा गुण है उससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं तो यही समझना चाहिए कि अच्छा हुआ कि गुरु महाराज ने मुझे इस सेवा में लगा दिया मेरा यह गुण नहीं तो यह गुण से मैं तो भगवान से दूर ही जाने वाला था ये गुण तो चक्कू की तरह होते है उसका सदउपयोग भी कर सकते हो और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो सदउपयोग करे तो सदगुण माना जाएगा दुरुपयोग किया तो दुर्गुण माना जाएगा कोई गुण अपने आप में सदगुण दुर्गुण नहीं है उसका सदुपयोग हुआ तो सदगुण है नहीं तो दुर्गुण है लोग तो सत्य बोलने का भी दुरुपयोग कर लेते हैं जैसे उदाहरण देते एक जगह पे कि किसी को दूसरा हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है अभी थोड़ा ठीक हो गया है जो भी ऑपरेशन करना था उसके बाद तो उसका एक मित्र उसके पास जाता है और सत्य बात बोलता है हाँ दूसरा था ना ये आटे तीसरे पे तो आदमी चला जाता है बात सत्य है तीसरे पे चला जाता है सही लेकिन उधर वो बात बताने की क्या जरूरत है वो तीसरा हटे तक उसको उधर ही आ जाएगा तो उसको हानि करने की दृष्टि से वो सत्य बोला ऐसे बहुत सारे सत्य होते हैं उस प्रकार के जो सत्य अधर्म को प्रचारित करने के लिए भी बोले जाते हैं ये तो सामान्य उदाहरण दिया लौकिक उदाहरण है जब वो भगवान की सेवा में लगता है अन्यथा वो दुर्गुण बन जाता है इसलिए सदगुण प्रदान करती है भक्ति और इसका व्यावहारिक उदाहरण हम अभी देख सकते हैं कृष्ण भवनामृत आंदोलन में कि हम सब लोग कैसी कैसी स्थिति से आए हैं सब लोग अलग अलग अलग अलग कोई तो अच्छे बैकग्राउंड से आए गांव के तो पहले से कुछ सदगुण थे और वो अभी कृष्ण भावनामृत में उपयोग हो रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग हमें से ऐसे ऐसे कार्य करके आए हैं कि कभी बैठ करके सोचते है तो विचार आता है कि हम न जाने कहा जाते और जब हम कृष्णा भवन अमृत आंदोलन में हमको कृपा प्राप्त हुई उससे जुड़ने का मौका मिला तो उसके बाद अभी मान लो कि हमको पंद्रह साल हो गए या दस साल हो गए तो जब हम हमारे साथ जो लोग थे जिनके साथ हम घूमते थे जिनका संग हम पसंद करते थे ऐसे लोगों का जीवन अभी जब हम देखते हैं तो हम सोचते कि मैं ऐसा बन जाता तो हम देखते हैं कि कितने सदगुण प्राप्त हुए हैं इस आंदोलन में आकर के हमको इसके लिए हमको शिल प्रभुपाद का बहुत ही कृतज्ञ रहना चाहिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कृतज्ञ रहना चाहिए और कृतज्ञता कोई मात्र एक फीलिंग नहीं है वो केवल एक अनुभव नहीं है भावना नहीं है कृतज्ञता वो भावना मात्र नहीं है कृतज्ञता मतलब हमारे लिए किसी ने ऐसा कार्य किया है जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे इस प्रकार की भावना और ये भावना का परिणाम होता है कि वो ऋण चुकाने का प्रयास करना पूरी तरह से जो भी है हमारे पास उससे वो ऋण चुकाने का प्रयास करना अर्थात अपने आप को बेच देना भगवान के हाथों स्वयं को भगवान को बेच देना और यही भावना आती है जो हम रोज प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद के समय हम जो प्रार्थना करते हैं शनि अविद्या जाल जोरेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तारो मध्य जिहवायति लोभ मोय सुन सारे कृष्णा जय स्वप्रसादाय मृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य नि तो ये जो प्रार्थना है तो पहले चरण में इस प्रार्थना के स्वयं की जो खराब स्थिति है उसका वर्णन है शरीर तो अविद्या का चाल है और जड़ जड़ इंद्रियां जो है वो उसका काल मतलब मृत्यु है इसका और पतन होगा इसका इंद्रियों के कारण ये जड़ इंद्रियां जो है और स्थिति क्या है कि इंद्रियां विषयों से आसक्त हो रही है हर एक जगह पे आकर्षित हो रही है इंद्रियां विषयों से नहीं चाहते हुए भी आकर्षित होती है और जब विषय संघ में लगती है तो इसका पतन होता है जीव का तो अच्छा विषय संघ से दूर रहो लेकिन दूर कैसे रहेंगे जीवे फैले विषय सागर है विषय का सागर है और इसमें जीव को यानी कि मुझ को अंदर फेंक दिया गया है अभी सागर में पानी से थोड़ी दूर रह सकते हैं। इसी तरह से ये विषय के सागर में हम गिरे हुए हैं ये हमारी स्थिति है कि दूर रहना है लेकिन दूर रहना संभव नहीं है जीवे भैले विषय सागर है और उसके बीच में ये सभी विषयों के बीच में इंद्रियों के बीच में तार मध्य जिहवायती लोभ ये जो जिहवा है वो बहुत ही लोभी है लोभमय है और लोभमय है तो इसको समझा देंगे ना लोभ नहीं करना चाहिए नहीं सुदूर्मति ये दुरमति है इसकी जो मति है इसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही खराब है और केवल खराब नहीं है बहुत ही खराब है सुदुरमति उसको समझाना संभव नहीं है होते ना ऐसे लोग कुछ जिनको समझाना संभव नहीं होता है खासकर बच्चे छोटे बच्चे उनको क्या समझाएंगे कितना भी समझाएंगे उनकी तो जीत बनी रहती है तो जैसे स्त्रीहठ बाल हठ और राज हठ है ऐसे ये, ये इंद्रियों की हठ उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जाती नहीं है आसानी से नहीं जाती तो ये हठ पकड़ बैठी लोहोमा शुदूर मती ताकि जैसा कठिन संसार इसको जीत पाना उसको कंट्रोल कर पाना नियंत्रण में कर पाना बहुत कठिन है इस संसार में तो क्या ये हमारी स्थिति है ये हमारी स्थिति का वर्णन स्वयं की स्थिति जो प्रसाद ले रहे हैं उनकी स्थिति का वर्णन वर्षा पे फिर इसका समाधान आता है क्या समाधान है है प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से और उसके फल स्वरूप कृष्ण दया करके हमको अपना प्रसाद भेज रहे हैं कृष्ण बोरो दया मई कोरी बारे जिह्वाज जिहवा को जय करने के लिए प्रसाद भेज रहे है स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई इसलिए कृष्ण बहुत ही दयामय है तो ये कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे हो कि कृष्ण बहुत दयामय मेरी ऐसी दयामय स्थिति में वे प्रसाद भेज रहे हैं कि जिससे मेरी जिहवा नियंत्रण में आए ये प्रसाद भी विषय की तरह है किंतु ये आध्यात्मिक होने के कारण जिह को संतुष्ट कर देता दयाम है कृष्ण बरो दयामय परिवार जिहुआजे स्वप्रसाद अन दिलो भाई से ही अमृत पाओ इसलिए ये जो अन्न अमृत है उसको पाओ हम पाएंगे राधा कृष्ण गुण गाओ राधा कृष्ण के फिर गुण गाएंगे ऐसा नहीं वो पा लिया और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे प्रेम डाको चैतन्य निताय तो ये जो तीसरा भाग है तीसरा चरण इसमें ये कृपा प्राप्त करके क्या करना है दूसरे चरण में था उसकी जो कृतज्ञता की भावना है वो थी और तीसरे चरण में है कि अभी वो कृतज्ञता की भावना यदि वास्तविक है तो करना क्या है करना है कि राधा कृष्ण गुण गान उनकी सेवा करनी है अपने आप को उनको बेच देना है जैसे हमको कोई बचाता है हम बड़े पर्वत की चोटी पे चढ़े हैं, वहां से बस स्लिप हो गई बस गिरी खाई में हम खिड़की से बाहर आ गए तो लटक गए एक पेड़ में एक पेड़ में लटक गए नीचे खाई है और ऊपर रास्ता है और लटक रहे हैं और कोई बचाने वाला है नहीं और धीरे धीरे वो पेड़ की डाली भी टूट रही है और उस समय में कोई यदि आकर के हमको बता लेता है। तो हम क्या अनुभव करते हैं कृतज्ञता का और क्या अनुभव करते हैं कि ये जीवन तो इसी का है इसको मैंने दे दिया वो जो बोलेगा वो करूंगा इस तरह से फिर वो क्रिया होनी चाहिए तो उस प्रकार से हमको भगवान को कृतज्ञ होना चाहिए शिल प्रभुपात को कृतज्ञ होना चाहिए गुरु महाराज को कृतज्ञ होना चाहिए कि अभी तो ये जीवन मेरा है ही नहीं जीवन तो पूरा आपका ही है तो आप जैसे करें कहेंगे ऐसे करूंगा आपको ये जीवन समर्पित है मेरा अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं है तो इस प्रकार से कृतज्ञता होनी चाहिए तो ये तब आए कि जब हम समझ पाएंगे कि हमको लाभ हुआ है कुछ भक्ति में आने से तो ये सब चीज जानना बहुत आवश्यक है इसलिए सदगुण तो हम यदि अपने जीवन को टटोले पीछे मुड़कर के देखें, तो हम देख पाते हैं कि कितने सदगुण प्राप्त हो चुके हैं इसमें कोई अभिमान करने की बात नहीं है यह वास्तविकता है इस प्रकार से टटोलना इस प्रकार से इस वस्तु को एक्नोलेज करना एक्नोलेज मतलब सराहना उसको ध्यान में लेना कि हाँ मुझे कृष्ण भवन आंदोलन के कारण इतने सदगुण प्राप्त हो गए हैं कृष्ण कृष्णा अमृत आंदोलन की महिमा है इसका महिमा गान है इसका गुण गान है वो अपने आप को अभिमान करने के लिए नहीं है इसलिए एक महत्वपूर्ण तो वस्तु है इसमें सदगुणों को अपने में देखने के लिए हमको अपने में सदगुण भी देखने चाहिए और दुर्गुण भी देखने चाहिए तो जब हम कृष्णा भवन के एक सोपान पे होते है तो हमको पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हम कितने आगे आ चुके हैं इससे उत्साह वर्धन होता है कि हम जो पद्धति पालन कर रहे हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं और इसलिए ये पद्धति छोड़ करके हमको नहीं जाना है इसको पकड़ करके रखना है इस हेतु हम पीछे मुड़ करके देखते हैं पीछे मुड़ करके देखने के दो हेतु हैं एक तो कि हम पद्धति को छोड़े नहीं हमेशा कृतज्ञ रहे जो हमको प्राप्त हुआ है उसके विषय में और दूसरा हेतु है कि जो हमको प्राप्त हुआ कृष्ण भवन अमृत से तो उसका गुणगान करना कृष्ण भावनामृत का गुणगान करना ये पीछे मुड़के देखना है अभी कोई कहेगा कि पीछे मुड़के ही देखते रहो तो वो गलत है अरे तो प्रगति कर ली ना अभी क्या अभी हम तो यदि केवल पीछे मुड़के देखते रहेंगे तो हम सोचें कि हम तो शुद्ध वक्त बन गए इसलिए प्रयोजन की तरफ भी देखना है ध्यय क्या है पूर्ण अवस्था क्या है तो शुद्ध भक्तों की अवस्था वो क्या है उसकी तरफ भी देखने लेना है उससे जब अपनी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हम तो कहीं नहीं है हम तो 0.1 परसेंट भी आगे नहीं बढ़े बहुत ही पतित, नीच दीन हीन है तो ये देखने से हमारी हमारा दयनीय बढ़ता है पीछे मुड़ के देखने से कृतज्ञता बढ़ती है आचार्यों के प्रति और आगे देखने से हमारा दैन्य बढ़ता है कि हम तो इनके दास ही है चलो ये हमको उठा तो रहे हैं, अभी तो इतना आगे जाना है इसलिए मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं हाँ लेकिन पद्धति काम कर रही है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है ये विश्लेषण होना चाहिए सदगुणों का सदगुण देती है भक्ति सदगुण प्रदत्वम शुभदा शुभदा का एक भाग है सदगुण प्रदत्व और अभी तीसरा भाग जो है सुख प्रदत्वम ये सब हमने थोड़ा एक साथ भी ले लिया क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सुख तीन प्रकार का बता रहे हैं रूप गोस्वामी वैषयिकम ब्राह्म और ऐश्वरम वैषयिकम मतलब विषयों से भौतिक विषयों से जो प्राप्त होता है वो सुख भौतिक सुख ब्राह्म मतलब ब्रह्म में लीन होने से जो प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्म सुख और ऐश्वर्यम मतलब भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख तो ये तीन प्रकार के सुख है उसमें से जो प्रथम दो प्रकार है वैशयिकम और ब्राह्म वो चतुर्वर्ग में प्राप्त हो जाते चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ये चतुर्वर्ग में ये चार सुख प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्म धर्म अर्थ काम यह हुआ वैशयिकम सुख जिससे व्यक्ति स्वर्गलोक भी जाता है वहां से वापस भी आता है और अलग अलग प्रकार से इस धरातल पर और स्वर्गलोक में और अलग अलग योनियों में भी अः विषय सुख का भोग करता है ब्रह्म का सुख है जो ब्रह्म में लीन होते हैं तो मोक्ष इस प्रकार से वैषयिकम सुख भोग करके भोग करके जब कंटाल जाता है आदमी तो वो उसको छोड़ना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वो जान लेता है कि ये सुख तो सुख नहीं है वास्तव में इससे तो दुख ही बढ़ रहा है तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ना चाहता है और इस तरह से दुखों का नष्ट नाश करना चाहता है समाप्त करना चाहता है हमेशा के लिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो इसलिए वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो वो जो मोक्ष से उत्पन्न सुख है वो ब्राह्मण सुख है लेकिन भक्ति से जो उत्पन्न सुख है वो वास्तविक सुख है वो आनंद है और वो सभी से परे है और वो सुख जो है हमेशा बढ़ता रहता है वो आनंद हमेशा बढ़ता रहता है वो तीनों गुणों से परे है ब्रह्म सुख से भी परे है तो जो भक्ति है वो ये दोनों प्रकार के सुख से परे हैं इस विषय के बहुत प्रमाण रूप गोस्वामी इसमें दे रहे हैं यथा तंत्रे एक तंत्र में दिया है सिद्ध परमाश्ट, यमुक्ति शाश्वती पर गोविंद के चरणा चरणार में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो उसे निर्विशेषवाद्यों के द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है यथा हरि भक्ति हरिभक्ति सुधोदय हरिभक्ति सुधोदय में भूयोपिया के देवेश में या मोक्षाता चतुर्वर्ग फलदा सुखदा हे प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ द्रिण से दृढ़तर हो मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भवन अधिक प्रबल और स्थाई हो क्योंकि कृष्ण भवन तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है <laughs> तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही वस्तु है मोक्ष लघुता कृत इसके बाद वाला है मोक्ष को भी लघु कर देती है तो ये दो श्लोक उद्धृत करके रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे भक्ति की शक्ति है भक्ति का सुख देने की भी और मुक्ति का सुख देने की भी इसलिए आपको यदि मुक्ति चाहिए तो भी भक्ति करो और भुक्ति चाहिए तो भी भक्ति करो लेकिन वास्तविक जो भक्ति है वो भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से रहित है भक्ति और मुक्ति की इच्छा नहीं है तो इसलिए ये दो श्लोक में ये स्थापित कर रहे हैं कि अका मोक्ष काम उदार भी तीव्रे नक्ति योगे न पुरुषम परम कि कुछ भी आपको आप मुक्ति की कामना कर रहे हो या भक्ति की कामना कर रहे हो लेकिन भगवान को ही पूजा करो देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब जो सुख है वो भक्ति तो दे ही सकती है इसलिए भक्ति जो है उसमें सब कुछ आ जाता है इस तरह से सर्व प्रकार के सुख प्रदत्व है भक्ति के द्वारा इसलिए सुख प्रदत्व की यहां भी बात आई जो शुभदा की बात की तो भौतिक शुभ मोक्ष का शुभ और आध्यात्मिक भक्ति का सुख तीनों भक्ति प्रदान कर सकती है उनकी शक्ति है इतनी लेकिन अनुमोदित यही है कि भक्ति का सुख ले बाकी दो नहीं ले क्योंकि बाकी दो का कोई वैल्यू ही नहीं है वो आगे आएगा है। इसलिए एक भक्त को भुक्ति और मुक्ति के लिए स्प्र या इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा है तब तक कृष्ण सुख प्राप्त नहीं होता है भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाति रिधि वर्तते तवत कृष्ण सुख से अत्र कथम अभ्युदयो भवे की भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जब तक यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहार रूपी पिशाती यावत रिदि वर्तते हृदय में है तावत तब तक कृष्ण सुखस्य अत्र कृष्ण से संबंधित जो सुख है भक्ति का जो सुख है अत्र उसका यहाँ पे तवत भक्ति सुख से कथम अभ्युदय भवे तब तक भक्ति सुख का अभ्युदय किस प्रकार से हो सकता है नहीं हो सकता है उसका उदय नहीं हो सकता।, हो, हो, तो हो सकता है इसलिए भक्ति और मुक्ति की स्प्रिया जब छोड़ेंगे तभी भक्ति का सुख प्राप्त होगा भक्ति का आनंद प्राप्त होगा तो भक्ति मुक्ति और भक्ति ये तीनों से उत्पन्न होने वाला आनंद है भक्ति करने से भक्ति और मुक्ति से उत्पन्न होने वाला आनंद भी प्राप्त हो सकता है इसलिए सभी लोगों को भक्ति करनी चाहिए ये पॉइंट है यहाँ पे तो इसलिए ये इसमें आता है आगे आएगा कि मोक्ष लघुताकृत, कि वास्तव में मोक्ष को भी लघु कर देती है भक्ति का जो आनंद है वो मोक्ष को भी लघु कर देता है यहाँ पे भक्ति सब कुछ दे सकती है ये यहाँ पे वर्णन है इसलिए ये दोनों साथ में चर्चा की है शिल ने हम देखते हैं कि शुरुआत में जो शिल प्रभुपाद दे रहे हैं छे की और के श्लोक में जो क्रम आ रहा है उसमें थोड़ा भेद है इसमें तीसरे में भक्ति विशेष आनंद आनंद दिव्य प्रदान करने वाली है यह लिखा है और ब्रैकेट में किसी ने सान्द्रनंद विशेष आत्मा लिख दिया है ये ब्रैकेट प्रभुपात के द्वारा नहीं दिया गया है जो एडिटर्स हैं उनके द्वारा दिया गया लेकिन ये थोड़ा गलत धारणा है क्योंकि आप यदि ओरिजिनल भक्तिर सामिक सिंधु में देखें जिसका अनुवाद प्रभुपात कर रहे हैं श्लोक बाय श्लोक आ रहा है ना वो तो उद्रित भी हो रहा है तो वहां पे ये शुभदा का जो एक भाग है सुख प्रदत्वम उसको प्रभुपाद तीसरा उसमें दे रहे हैं ये सांद्रानंद विशेष आत्मा नहीं है थोड़ा सीक्वेंस इसलिए हमको भंग होता दिखता उल्टा सीधा दिखता लेकिन वो उल्टा सीधा नहीं है वो जो शुभदा का जो सुख प्रदत्वम उसको प्रभुपाद यहाँ पे तीसरे उसमें ले रहे हैं परमाणु से दिख रहा है ये तो यहां पे हम ये मोक्ष लघुता कृत और ये सब सीक्वेंस में ही चर्चा कर लेंगे तो भुक्ति से उत्पन्न जो सुख है नहीं। नहीं। नहीं। वो सिक्वेंस उसमें शांद्रनंद विशेष आत्मा लिख दिया तीसरे में जो कि पांचवा है वास्तव में हाँ वो क्या है पांचवा है वो यहां पे मोक्ष लघुता कृत वो हम सीक्वेंस में जब जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा क्या चर्चा कर रहे हैं नंबर वाइज प्रभुपाद सीक्वेंस में जा रहे हैं जो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है शुद्ध भक्ति दुर्लभ है उसके ये जो कृष्ण भावना में सुख प्रदत्व तो उसी में मोक्ष लघुताकृत भी शामिल कर लिया शिला प्रभुपाल ने हम्म हाँ वो सांद्रानंद विशेष आत्मा है हाँ वो जो है ब्रह्म से एकाकार होने का सुख वो वास्तव में सांद्रानंद विशेष आत्मा है मतलब इसका सुख कितना ऊपर है कि ब्रह्म से एकाकार होने का सुख उसके सामने तुच्छ है वो वस्तु को वहां पे बता रहे हैं तो वो सांद्रानंद विशेष आत्मा है वास्तव में वो पांचवा है मोक्ष लघुताकृत जो है वो उसके पहले आता है मोक्षलधुताकृत तीसरा है तो शिल प्रभुपाद ने ये जो कृष्ण भवन अमृत में सुख प्रदत्व चर्चा की है उसी अनुच्छेद में उसी पूरे विभाग में एक जगह जहाँ पे पे मोक्ष लघुताकृत बता दिया रूप गोस्वामी ने उसको भी उसी में चर्चा कर दिया है, क्योंकि दोनों बहुत ही हमने जैसे अभी देखा भक्ति मुक्ति और भक्ति तीनों है सुख प्रदत्व में तो भक्ति तीनों का सुख दे सकती है उसकी इतनी शक्ति है लेकिन भक्ति का जो सुख है वो ये दोनों को कर देता है इसलिए सुदर्लभ भी, भी हो गया और मोक्ष कृत भी हो गया उस तरह से शिलूप ने दोनों साथ में ले लिया है इसमें इसलिए सीक्वेंस में रहते छह है लेकिन इस तरह से विवाह करके और उसके साथ जोड़ दिया मोक्ष कृत को इसमें जोड़ दिया कैसे तो यहाँ पे भुक्ति से उत्पन्न सुख की जो बात होती है तो हम बहुत इस सुख का अनुभव अभी ये अवस्था में करते हैं भोग करने को इच्छुक भोग करने से हम सुख प्राप्त करते हैं और इसलिए हमको भौतिक दुख भी प्राप्त होते हैं क्योंकि तो जब भौतिक सुख में सुख लगता है तो भौतिक दुख में दुख लगेगा गुरु महाराज को एक बार किसी ने प्रश्न किया कि मैं 20 साल से भक्ति करता हूं फिर भी मुझे भौतिक दुख क्यों आता है तो गुरु महाराज ने प्रश्न किया उसको कि क्या जब आपको भौतिक सुख आता है तब आप ये प्रश्न करते हैं कि मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूं फिर वो मुझे भौतिक सुख क्यों आ रहा है ऐसा चैलेंज करके प्रश्न करते हैं नहीं तब तो सुख आसानी से भोग लेते हैं ठीक है तो जब भौतिक सुख में सुख लगेगा यदि हमको भौतिक सुख में सुख लगता है कोई समस्या नहीं है तो भौतिक दुख में दुख भी लगेगा क्योंकि वो दोनों एक ही दोनों एक ही सिख एक दो बाजू है क्योंकि वो भव रोग है भौतिक जगत से आ सकती है तो जब जिस वस्तु से आ सकती है तो उसके सुख में सुख लगेगा और उसके दुख में दुख लगेगा हमको भी ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए गुरु महाराज की जो बात है बहुत ही अच्छी है सोचने के लिए कि हम जब दुखी होते हैं तब तो हमको प्रश्न होता है मैं इतने सालों से भक्ति करता हूं तो हमको दुख क्यों आता है ये प्रश्न होता है हमको हम तो इतनी भक्ति करते हैं फिर दुख क्यों आता है और हमको नहीं होता है तो उत्पन्न करवाते हैं सगे संबंधी तुम इतने सालों से हरे कृष्णा करते हुए मर गए लेकिन फिर भी तुमको इतने दुख आ रहे हैं हाँ बात तो सही है मैं कितने सालों से कर रहा हूँ फिर भी दुख आ रहे हैं तो उस समय प्रश्न करना चाहिए लेकिन इतने सालों से मैं भक्ति करना हो तो सुख भी कितने आए भौतिक रूप से तब क्या मुझे यह प्रश्न हुआ नहीं तब नहीं हुआ तो मतलब भौतिक रूप से आ सकतू जब भौतिक रूप से आ सकतूँ तो जब सुख में सुख आया दुख में भी लगेगा ये बुद्धि उपयोग करके हमको बचना चाहिए क्योंकि माया की यह चाल है भक्ति से दूर हटाने के लिए कि तुम भक्ति भक्ति बहुत करते हो लेकिन भक्ति करते हो भी दुख आ तो फिर क्यों भक्ति करते हो तो उसको ये बुद्धि से समझाना है भौतिक सुख में सुख है तब तो तुम कुछ नहीं बोली और अभी दुख आता है तो बोलती तो भौतिक सुख जो है वो हम लोग अभी अनुभव करते हैं अलग अलग प्रकार से वैश्विकम सुखम और भौतिक सुख की पराकाष्ठा जो है जो सभी सुखों का एपिटोम बोलते हैं एपिटोम मतलब पराकाष्ठा चरम सीमा वो है यौन सुख मैथुन से उत्पन्न सुख ये इतना तीव्र है कि इसके आधार पे पूरा जगत घूम रहा है इसलिए संसार को मैथुन आगार भी कहते हैं कि मैथुन की बेड़ियों से जहां पे कैदियों को बांधा जाता है ऐसी जेल जेल में कैदियों को बेड़ी से बांधा जाता है तो इस जेल में इस भौतिक जगत की जेल में इस संसार की जेल में हमको बांधा जाता है मैथुन की बेड़ी से शिलपरूपत बार बार इस वस्तु को कहते हैं शिलपरूप एक जगह पे यहां तक कहते हैं कि लोग सब कुछ छोड़ दिए सब प्रकार के वैश्विक जो सुखम है धार्मिक अधार्मिक सब प्रकार के सुख को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किए और सब में लिप्त भी हुए बहुत बहुत लिप्त हुए अति लिप्त हुए, लेकिन उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो सब को छोड़ दिया अपने बड़े बड़े घर बंगले सब छोड़ करके उस सड़क पे आ गए और आध्यात्मिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक सी चीज नहीं छोड़ पाए और वो है मैथुन प्रभुपा तो कहते हैं कि कहा जाओगे माया बोलती है कहा जाओगे ये चीज से तो नहीं भाग सकते बाकी सब छोड़ सकते अपनी इच्छा से ये चीज से नहीं छोड़ते वेर वेर विल यू गो सर ये जाए हम मैं यहां पे हूं कहा जाओगे तो ये इतना प्रबल सुख है भौतिक जगत में एक कुत्ता भी इसमें लगा हुआ है पशु पक्षी भी लगे हुए हैं पृथ्वी पे जो मनुष्य है वो सब भी इसमें लगे हुए हैं देवता गण भी इसी में लगे हुए हैं स्वर्ग लोग जाने की इच्छा क्यों होती है लोगों को इसके लिए अपसराए होती है हम महाभारत में भी पढ़ते हैं रामायण में भी पढ़ते हैं शास्त्रों में भी पढ़ते हैं सब लोग इसी के पीछे पागल है इसी के पीछे घूम रहे हैं कोई धार्मिक तरीके से कोई अधार्मिक तरीके से लेकिन दोनों वस्तु है तो वैषयिकम इंद्र तृप्ति और इससे अनेक अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करने पड़ते इंद्र तक आप सबको लीला तो पता ही होगी कि कैसे इंद्र राजा इंद्र जो स्वर्ग लोक के राजा हैं सभी स्वर्ग लोक के राजा है हम जहां पे जाने का प्रयास करते हैं लोग यहाँ पे बहुत अथाह सुख होगा विशाल सुख ये भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम विशाल सुख उदय प्राप्त होता है तो पृथ्वी लोग, लोग, बहुत बहुत लोग, लोग, लोग के जो राजा है इंद्र वो भी इस सुख में लिप्त रहते हैं और इसके कारण उनको हमेशा टेंशन रहती है और कई बार तो शापित भी हुए इसके कारण और शापित होकर के न जाने किस किस प्रकार की दुविधा हुई है उनको उनके शरीर में सब जगह पे क्या आ गया है सबको पता है जो जोखिरी हटाने के लिए उन्होंने आ, वो शाप को दूसरों को दे दिया कि जिससे उनकी वह उनकी महिमा कम नहीं हो जाए तो ये सब वस्तु है इसलिए भौतिक जगत का ये तीव्र सुख है वैश्य का सुख ये सभी सुखों में सर्वश्रेष्ठ है इससे छूटना अति कठिन है इसलिए कुछ बार शिलूप कहते हैं भक्ति में कितनी प्रगति किए हो इसको यदि आपको नापना है तो आप ये सोच लो कि आप इस इच्छा से कितने मुक्त हुए कितने आप अः विपरीत अपोजिट सेक्स विपरीत लिंग से आकर्षित नहीं होते हो यह है भक्ति की टेस्ट कि आप कितने आगे बढ़े हो भक्ति में भक, भक्ति की टेस्ट या परीक्षा यह नहीं है कि आपको षड विकार उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते उसकी परीक्षा है कि हम कितने भौतिक जगत से मुक्त हुए अनाशक्ति उत्पन्न हुई है भक्ति परेशानु भव विरक्ति तो विरक्ति इससे नती जाती है। इससे कितने मुक्त फिर देखते हैं तो निश्चित रूप से हम यदि इस परीक्षा को करते हैं तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाता है पता चल जाता है और ये इच्छा भी अलग अलग रूप से प्रकट होती है सूक्ष्म रूप से ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है जो कि अंततः तक इसी में परिणित होती है इसलिए हम देखते हैं जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा को बहुत आसक्त है चाहे वो सन्यासी हो या नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो अंत तो उसका पतन होता है इसी प्रकार से क्योंकि तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही वस्तु है केवल भेद इसमें का है तो रूप में आ जाती तो तो ये तो वैश्यक सुख की बात हुई और उसका जो पराकाष्ठा है वो ये है और इसमें सब लोग लिप्त हैं और इससे छूटना बहुत कठिन है भक्ति में जो आते हैं वो इस सुख से छूट पाते हैं ये उदाहरण भी काफी हमको प्राप्त होते हैं जो जितना तीव्रता से भक्ति को ग्रहण करता है तो इस सुख को लात मार देता है बहुत जल्दी ही छूट पाता है इससे ये हम अनुभव किए हैं कम से कम इसमें फर्क पड़ता तो दिख ही जाता है कि किस प्रकार से कितने लिप्त थे इन चीजों में कैसे इसको एक ही क्षण में पूरा छोड़ पाए तो ये सुख की तीव्रता तो सब लोगों को पता है इसका अनुभव भी है और कई लोग अनुभव करना भी चाहते हैं आ, कुछ लोग जानबूझ के अनुभव करना चाहते हैं और कुछ लोग विवश हो करके करना पड़ता है सभी लेकिन सब लोग को इसकी शक्ति पता है इस का सुख की इससे हजारों हजारों हजारों गुना तीव्र सुख है ब्रह्म में लीन होने का आध्यात्मिक सुख है क्योंकि ये वैशयी का जो सुख है सब उसके साथ बहुत सारा दुख सम्मिलित होता है का जो सुख है उसका लक्षण है कि सुख थोड़ा होता है चपल और इसके साथ दुख ज्यादा होता है मान लो एक परसेंट सुख है तो निन्यानवे परसेंट दुख इससे आता है इसलिए भगवान भगवत गीता में वैश्विक सुख के बारे में कहते हैं आ, क्या है वो श्लोक नेश रमते बुध ही सत्पर्श यम ही स संस्पर्शजा भोगा दुख योन आद्यंतवंत को नेशु रमते बुध तो ये जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है संस्पर्शज इंद्रियों का इंद्रियो विशेष से स्पर्श होने से जो उत्पन्न अनुभव है जिसको भोग कहते हैं ये जो भोग का जो सुख है वो वो दुख दुख का जनक है, वो दुख की योनी है। हमको लगता है कि इससे सुख मिल रहा है दुख योनि योनि मतलब जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है वो वो चीज की योनि कही जाती है दुख योनि मतलब ये जो विषय है वो दुख उत्पन्न करने वाले हैं हमको क्या लगता है विषय को देखकर करके सुख उत्पन्न करते हैं हमारे लेकिन भगवान कहते हैं ये दुख को उत्पन्न करने वाले दुख योन ये निश्चित रूप से ये दुख योनी है एवकार इसलिए दिया है क्योंकि हमको उसमें सुख लगता है इसलिए डाउट मत करो इसको आप संशय मत करो कि दुख योनी है दुख योनी ही है निश्चय रूप से इसलिए जो बुद्धिमान लोग है वो उसमें नहीं पढ़ते है न तेसु रमते बुध जो बुद्धिमान लोग है वो उसमें रमण नहीं करते हैं उसको भोगने का प्रयास नहीं करते हैं ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं वैश्यूकम सुख के संबंध में कि ये दुख ही ज्यादा देती है सुख तो थोड़ा सा होता है चपल थोड़ा सा वो थोड़ा सा सुख की हम गिनती कर लेते हैं कि यहाँ इससे तो सुख प्राप्त होता है लेकिन दुख की गिनती नहीं करते हैं तो वो सुख को बढ़ाने का जब हम प्रयास करते हैं तो सुख तो 0.1, 0.1 परसेंट बढ़ता रहेगा साथ में जो दुख है 99.9 परसेंट वो भी बढ़ता रहेगा थोड़ा समय में ऐसा आएगा कि जीवन दुख से पड़ जाता है इसलिए आदमी उदास हो जाता है और इसलिए त्याग की तरफ जाता है लेकिन त्याग से भी सुख नहीं मिलता है इसलिए वापस भोग की तरफ आता है क्योंकि आनंद के बिना तो रह नहीं सकता जीव यह वैश्यकम सुख का गुण है कि सुख बहुत कम दुख बहुत ज्यादा होता है इसलिए सुख भोगने जाते हैं तो दुखों में पड़ जाते हैं इस प्रकार से है कि एक खीर आपने बहुत बहुत बहुत बढ़िया खीर बनाई है उसका स्वाद अति उत्तम है और उसके अंदर रेत मिला दी एक ग्लास खीर में रेत मिला दी एक मुट्ठी। अभी आप वो खीर खा रहे हो खीर खाने से सुख भी मिलता है लेकिन रेत होने से दुख और ज्यादा मिलने वाला है एक तो दांत में भी दुख होगा और अंदर जाएगी तो पेट में दुख होगा और फिर हॉस्पिटल में जाएंगे ऑपरेशन होना पड़ेगा और दुख ही दुख दुख ही दुख सुख कितना मिला थोड़ा सा जब तक खीर जी हुआ पे थी भौतिक विषय सुख इस प्रकार का सुख है लेकिन जो मोक्ष का सुख है जो ब्रह्म में लीन होने का सुख है वो दुखों से रहित है दुखों का रहित होना वो जो सुख माना जाता है वो ब्रह्म सुख है मुक्ति का सुख मतलब इतने सारे दुख थे अब बाहर आ गए दुख से तो एक शांति प्राप्त होती है वो सुख ब्रह्म का सुख है वो बहुत बहुत बहुत श्रेष्ठ है वैश्य के सुख के तुलना में तो वो सुख भी बहुत बहुत बहुत तुच्छ है भक्ति के सुख की तुलना में, भक्ति के सुख को बताया है कि भक्ति का सुख सागर के समान है तो ब्रह्म में लीन होने का जो सुख है वो गाय के खुर में गाय का जो बछड़ा होता है वो जब गीली जमीन पर चलता है बारिश में तो उसके खुर के निशान पड़ जाते हैं और उसमें पानी भरते हैं वो पानी के बराबर है यदि भक्ति का सुख समुद्र के बराबर गिन तो यह सुख ब्रह्मक में लीन होने का सुख ये पानी भरे हुए बछड़े के खुर के समान है इस विषय में चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती आदि को बताते हैं श्लोक होना पड़ेगा लेकिन मुझे ऐसे तो याद ही है, बोल देता हाँ। सुखानि हे भगवान श्री कृष्ण आपके साक्षात करनाल विशुद्ध अवधि मतलब आपकी भक्ति के जो सुख है भक्ति सुख उसकी जो उसका जो सागर है जो विशुद्ध है उसमें स्थित जो मैं हूं मैं उसमें स्थित हूं अभी और ऐसे जो ऐसे स्थित होने वाले मेरा जो बाकी सब सुख था वैशिकम सुख ब्रह्म में लीन होना सुख ये सब सुख गोश पदायंती वो सब इस भक्ति के सुख ने क्या कर दिया उनको तो गो गाय के बछड़े के खुर में जो पानी है उसके बराबर कर दिया सुखानी गोश्त मतलब तो ये इतना अपार सुख है आपके ये भक्ति दशा अमृत का सागर है उससे उत्पन्न जो सुख है वो इतना अपार है इसलिए मेरा वो जो सब सुख था ब्राह्मण का सुख भी ब्राह्मण नी ब्रह्म में लीन होने का सुख भी पूरा गोश्त गाय के खुर में गाय के खुर की छाप में गए के बछड़े के खुर की छाप में जो पानी भरा है उसके समान कर दिया तो इसलिए शुद्ध भक्ति का जो तो सुख है वो सागर के समान है और सागर भी उपमा ठीक नहीं है इतनी क्योंकि सागर सीमित है हमारी दृष्टि से वह सीमित है लेकिन उसकी भी सीमा होती है लेकिन भक्ति का जो सुख है भक्ति से उत्पन्न जो आनंद है वो हमेशा बढ़ता रहता है इसलिए आनंद को अम्बुद्धि तो बताया आनंद अम्बुदिष्ट तो में आता है ना आनंद अम्बुदी लेकिन ये अम्बुदी कैसी है अम्बुदी मतलब सागर ये अम्बुद्धि कैसी है जो हमेशा बढ़ती रहती है वर्धनम आनंद अम्बुदी वर्धनम ये हमेशा बढ़ते रहने वाला सागर है ये भक्ति रसामरी तो सिंधु जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है वो सीमित नहीं है तो ये जो सुख है वो सबसे परे हैं और ये सुख मोक्ष को भी लघु कर देता है तो यहाँ पे हमने दो चीज की चर्चा कर ली शुभदा में सुख प्रदत्वम कि भक्ति से बाकी सब मिल जाता है भक्ति का सुख मुक्ति का सुख भी मिल सकता है भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो तो इसके एक क्या बोलते हैं आनुषंगिक फल के समान है साइड इफेक्ट है इसकी वो तो मिल जाएगा तो ये सुख प्रदत्व हुआ और उसके बाद लेकिन जब भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है तो मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है मोक्ष लघुता कृत मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है ये भाव भक्ति का लक्षण है तीसरा लक्षण मोक्ष लघुता कृत सुख प्रदत्तम की जो बात की वो साधन भक्ति स्तर में प्रकट है ये साधन भक्ति स्तर पे मोक्ष लघु नहीं हो जाता है मान लिए हम लोग छूटना चाहते हैं इन भाव भक्ति के स्तर पे मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है जैसे सूर्य उदय होने वाला है लेकिन अभी उदय नहीं हुआ है तब भी अंधकार दूर हो जाता है सही सुबह में सूर्य उदय से पहले अंधकार तो उसके 70 मिनट पहले से सेवनटी मिनट पहले से दूर होना शुरू हो जाता है बहत्तर मिनट पहले से तीन घंटे का पहले से कि धीरे धीरे धीरे आकाश में प्रकाश होने लगता है और सूर्य उदय से पहले तो अंधकार पूरा नष्ट हो जाता है तो अंधकार है वो हमारा बद्ध जीवन है यहाँ पे भौतिक जगत में और सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है सूर्योदय कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है अंधकार है वो हम भौतिक जगत में बद्ध है सूर्योदय होने से पहले ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है सब कुछ दिखने लगता है उस प्रकार से मुक्ति तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से पहले ही भाव भक्ति के स्तर पे हो जाती है आनुषंगिक फल है इसका इसलिए भक्ति से भुक्ति भी प्राप्त होती है मुक्ति भी प्राप्त होती है और इसके कोई मूल्य नहीं है वास्तव में जब भक्ति प्राप्त होती है तो भुक्ति और मुक्ति दोनों ही तुझ हो जाते हैं मोक्ष लघुताकृत इसलिए भाव भक्ति के जब मुक्ति प्राप्त होती है भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो मोक्ष तो लघु हो जाता है ये यहाँ पे त्वत्ना ये भक्त और चार पुरुषार्थ है वो भी त्रीण आयते जो भुक्ति का जो सुख है वो तीन पुरुषार्थ प्राप्त होता है वो सब भी त्रिनायते आयत है तो ये सब श्लोक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं मोक्ष लघुताकृत में और चारू पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं वो इसके पहले वर्णन किया और ये भी सब एकदम तुच्छ हो जाते हैं ये मोक्ष लघुता कृत में अः रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये हमारा अंत हुआ शुभदा और मोक्ष लघुता कृत का वर्णन कल हम आगे और बढ़ेंगे शील प्रभुपाद की जाय शिल रूप गोस्वामी प्रभु की जाय श्री भक्तिरथाम सिंधु की जाय गौर प्रेमानंदी